जिज्ञासा लोग हरि ओम यह नाम लेते हैं ओम तो सर्वोपरि है फिर उसके पूर्व हरि क्यों लगाना समाधान ओम सर्वोपरि है इसमें तो कोई संशय नहीं पर इसके उच्चारण में बड़ा तेज है वह तेज सबको सहन नहीं होता है इसलिए इसके उच्चारण के समय साथ में हरि राम आदि कुछ जोड़ने से उसका तेज कुछ कम हो जाता है सौम्य हो जाता है तभी सामान्य लोग इसे सहन कर सकते हैं केवल ओम के जब का विधान तो सन्यासी के लिए ही है क्योंकि वह इसे सह सकता है जिज्ञासा क्या गुरु के से लिए गए मंत्र का भी तारनादि संस्कार अनिवार्य है समाधान यदि गुरु से ठीक ढंग से मंत्र प्राप्त हुआ है और गुरु ने उसका पहले शोधन कर दिया है तो शिष्य के लिए यह अनिवार्य नहीं है पर यदि उस मंत्र को लेकर वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसे विक्षेप आदि समस्या हो रही है तो गुरु से राय लेनी चाहिए यदि मंत्र का काम प्रयोग करना हो तो ताड़न आदि की विशेष अपेक्षा रहती है निष्काम साधक के लिए ये संस्कार उतने आवश्यक नहीं दूसरी बात समझने की यह है कि एक कर्म है और एक भाव है जहाँ प्रबल भाव शक्ति से युक्त होकर मंत्र गृहित किया है वहाँ संस्कार आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ भाव की कमजोरी है वहाँ कर्म कांड ज्यादा करना पड़ता है यदि साधन में प्रतिबंध आ रहा है तो मंत्र की ताड़न दीपन आदि कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती है परंपरा भंग जनित दोष को दूर करने की भी एक प्रक्रिया है उसे शास्त्र एवं संतों से समझकर दोष दूर कर लेना चाहिए जिज्ञासा प्रश्नोपनिषद के व्याख्यान में आपने कहा है कि वैदिक प्रणवों का जप सभी नहीं कर सकते लेकिन पौराणिक प्रणवों का जप सभी कर सकते हैं इन दोनों में क्या भेद है समाधान कोई भी वैदिक मंत्र वैदिक विधि से ही प्राप्त होता है इस विधि से प्राप्त करने के लिए साधक का यज्ञोपवि संस्कार होना अनिवार्य है साथ ही वह त्रिवर्णिक होना चाहिए तभी किसी वैदिक मंत्र को प्राप्त कर सकेगा ऐसा साधक ही वैदिक ओम के जप का अधिकारी है परंतु किसी का नाम ओम प्रकाश है तो आप क्या वह नाम नहीं लेंगे या इसमें वैदिक नियमों का उल्लंघन हो जाएगा इसी प्रकार गीता पढ़ने का सबको अधिकार है तो ओम इत्येकाम ब्रह्मा पढ़ेंगे ही और ओम का अर्थ भी समझेंगे व्याकरण में अवतेह डुमसुन अवधातु से डुमसुन प्रत्यय होने पर ओम शब्द बनता है यही पौराणिक ओम है इसमें वैदिक विधि की आवश्यकता नहीं है यही दोनों में अंतर है यहाँ पर वैदिक प्रणव और पौराणिक प्रणव का भाव वैदिक विधि और पौराणिक विधि से ग्रहण करने में है जिज्ञासा ऐसा सुना है कि सन्यासी के अतिरिक्त अन्य आश्रमी केवल प्रणव मंत्र का जप करे तो उसका विपरीत फल होता है क्या यह कथन ठीक है समाधान यदि कोई व्यक्ति केवल प्रणव मंत्र का जप करेगा तो उसका जगत छूटेगा क्योंकि प्रणव जगत छुड़ाने वाला मंत्र है यदि वह मुमुक्षु नहीं है तो जगत छूटना उसके लिए विपरीत फल ही है यदि वह मोक्षार्थी है तो जगत छूटने से उसका क्या बिगड़ता है मुमुक्षु के लिए केवल प्रणव जप का विधान परंपरा अनुसार है और अन्य लोगों के लिए प्रणवयुक्त अन्य मंत्रों के जप का विधान है दूसरी बात अन्य आश्रमी शिखा सूत्र त्याग के बिना गायत्री मंत्र कैसे छोड़ सकता है सन्यास में तो गायत्री मंत्र का प्रणव में लय हो जाता है साथ ही जैसे सन्यासी के लिए शास्त्र में प्रणव जप की विधि है वैसे अन्य आश्रमी के लिए नहीं है इन्हीं सब बातों पर विचार करने पर यही लगता है कि केवल प्रणव का जप सन्यासी के लिए ही उचित है जिज्ञासा कुछ लोग नमः शिवाय मंत्र को भी वैदिक मंत्र बताकर साधारण लोगों को जपने के लिए निशेष करते हैं क्या यह उचित है समाधान नमः शिवाय यह मंत्र वैदिक भी है और पौराणिक भी है वैदिक का निषेध भले ही साधारण लोगों के लिए हो पर पौराणिक मंत्र का निषेध नहीं है वैदिक मंत्रों का निषेध इसलिए है कि उनके लिए यज्ञोपवीत होना अनिवार्य है फिर उन मंत्रों के स्वर भी होते हैं जिनका परंपरा से ज्ञान आवश्यक है तभी मंत्र का ठीक उच्चारण हो सकता है अतः जो निषेध है वह वैदिक विधि से ग्रहण करने के लिए है यही समझना चाहिए